पूजनिया शरत महाराज ने काशी से लौटकर कलकत्ता आते ही मां को लाने के लिए जयरामवाटी में आदमी भेजा मां यथासमय सवेरे सबको लेकर कलकत्ते के लिए रवाना होने लगी सबके अंत में की महाराज और ह ने प्रणाम किया मां ने उन लोगों को अपना व्यवहार किया हुआ एक एक कपड़ा और चादर देते हुए कहा इसे रखो और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया तथा सजल नेत्रों से यात्रा प्रारंभ की मैं साइकिल में पालकी के साथ साथ चलने लगा रास्ते में शिहोड़े के शांतिनाथ महादेव के पास मां ने पालकी उतरवाकर दो रुपए का संदेश चीनी गुड़ आदि खरीदकर शंकर जी की पूजा करवाई सभी उपस्थित लोगों को तथा हम लोगों को प्रसाद देकर मां ने स्वयं थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया तथा राधु के लिए थोड़ा सा आंचल में बांध लिया सभी यथा समय कोयलपाड़ा पहुंच गए उसी दिन शाम को राधु आदि महिलाएं बैलगाड़ी से विष्णुपुर को रवाना हुई दूसरे दिन सवेरे पांच बजे जब मैं जगदम्बा आश्रम में पहुंचा तो देखता हूं कि मां फूल मिठाई देकर ठाकुर की पूजा समाप्त करके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 बाद में सबसे विदा लेकर वे पालकी में बैठीं। कुछ दूर चलने पर मां ने कहा हमेशा मेरे साथ साथ सावधानी से चलना राधु और माकू के सब जेवर माकू की पालकी में है जयपुर पहुंचने पर मां ने उस चट्टी के पास पालकी नीचे उतरवाई जहां पिछली बार जयराम माटी जाते समय हम लोगों ने भोजन बनाकर खाया था उसकी भगनावस्था देखकर मां हंसते हुए कहने लगी आहा हम लोगों की वही चट्टी है जी उसके पास जाकर वे कंबल बिछाकर बैठी और कहने लगी कहारों को कुछ खिलाओ दो रुपए देकर उन्होंने मुरमुरा खरीदने को कहा बाद में माकू के लड़के के लिए दूध गरम करके मां सामने के तालाब से हाथ पैर धोकर आई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 थोड़ा पालकी को नीचे उतराओ पालकी में बैठे बैठे मेरा पैर अकड़ गया है उस दुकान से अधेले का तेल साल के पत्ते पर रखकर ला दो पैर में मालिश कर लो यह बात सुनकर भय भर उठा अंत में मैंने मां मा से कहा यहां पर ये लोग न जाने सब कौन है आपको नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं आप पालकी में ही बैठी रही मैं तेल ला देता हूं मां को उसी समय कहने लगी मुरमुरा खाकर मुझे बड़ी प्यास लगी है मैं थोड़ा पानी पीऊंगी मां ने कहा जा उस तालाब से पीकर आ जा मैंने कहा वह पानी पीने लायक नहीं वह गंदा है मां ने कहा रास्ते में कितने लोग उसे पीते हैं कुछ नहीं होगा तुम उसके साथ जाओ और पिला लाओ माको मैंने तेल खरीद कर दिया और मांकू को जल पिलाकर लौटने के बाद हम लोग पुनः रवाना हुए करीब 12 बजे हम लोग विष्णुपुर में सुरेश्वर बाबू के घर पहुंचे सुरेश्वर बाबू ने कुछ महीने पहले ही देह त्याग कर दिया था मां उनके संबंध में कहने लगी हां मेरे यहां आने पर सुरेश मेरी ओर हाथ जोड़कर इसी स्थान में खड़ा रहता था कभी बरामदे तक में नहीं आता था कैसी भक्ति थी उसकी उस दिन विष्णुपुर में रुककर दूसरे दिन दोपहर में भोजन के पश्चात हम लोग मां को लेकर तृतीय श्रेणी के डब्बे में कलकत्ते के लिए रवाना हुए और रात में प्रायः साढ़े दस बजे उद्बोधन पहुंचे योगेन मां और गोलाब मां मां का शरीर देखकर हम लोगों से कहने लगी तुम लोग यह किस मां को लेकर आए हो जी भूत के समान काली केवल चमड़ा और कुछ हड्डी लेकर चले आए हो मां का शरीर इतना खराब होगा यह हम लोग बिल्कुल ही समझ नहीं पाए दूसरे दिन से ही शरत महाराज ने मां की चिकित्सा की सब प्रकार से व्यवस्था कर दी श्री श्यामदास कविराज की चिकित्सा से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 अन्यथा उसका वृक्ष पर ही सूख जाना अच्छा है किंतु मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है जब बाबू लोग कभी फूल का गुलदस्ता बनाते हैं और कभी उसे नाक के पास ले जाकर कहते हैं वाह कैसी सुगंध है अरे मां और दूसरे ही क्षण वे उसे जमीन पर फेंक देते हैं अथवा जूते के नीचे कुचल देते हैं उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखते इसी बीच एक दिन एंटाली में उत्सव देखने के लिए जाते समय रामलाल दादा लक्ष्मी दीदी और रामलाल दादा की पुत्री दक्षिणेश्वर से होकर मां के पास आए रामलाल दादा मां को प्रणाम कर नीचे शरत महाराज के पास गए लक्ष्मी दीदी ने मां तथा अन्य सभी के अनुरोध पर दबे स्वर से कीर्तन गाकर तथा साथ ही साथ मुंह से खोल के बोल निकालकर सुनाया बाद में बातचीत के बीच श्री ठाकुर के जन्मस्थान वहां बनने वाले मंदिर तथा विषय संपत्ति आदि की बात निकली लक्ष्मी दीदी वह अर्थात मंदिर आदि सब होने से वह हम लोगों की देखरेख में रहेगा तो इनके अर्थात रामलाल दादा और शिबु दादा के लड़के आदि ही सब पूजा करेंगे रहेंगे मां वैसा कैसे होगा ये लोग सब साधु भक्त हैं इन लोगों में क्या जाति का विचार है कितने देशों के सब लोग साहब लोग आएंगे यहां रहेंगे प्रसाद पाएंगे हम लोगों का तो सब भक्तों को लेकर ही कारोबार है तुम लोग हुए संसारी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 मूर्ति को बड़ा सुंदर सजाते हैं यह कहकर उन्होंने दो रुपया और एक कपड़ा निकालकर दे दिया बाद में वे कहने लगी लक्ष्मी ठाकुर के सामने कीर्तनियों का अनुकरण करके गाते गाते नाचकर भावभंगी के साथ दिखाती थी ठाकुर ने मुझसे कहा था उसका वैसा ही भाव है तुम उसका अनुकरण करके लज्जा नहीं त्यागना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 इन सबको जयराम वाटी में पहुंचा आओ हम लोग सोचने लगे कि मां के प्राण तो राधु में हैं उसे छोड़कर तो वे एक मुहूर्त के लिए भी नहीं रह पाती हैं और इस अवस्था में वे इन सबको जयराम वाटी भेजने के लिए कह रही हैं यह क्या बात है मां क्रमशः उन लोगों पर इतनी नाराज होती जा रही थी कि नलिनी दीदी आदि उनके पास जाने का साहस नहीं कर पाती थी पूजनीय शरत महाराज मां को समझाने लगे आपकी ऐसी बीमारी देखकर उन लोगों को जाने में कष्ट होगा आपके थोड़ा स्वस्थ हो जाने पर वे लोग चले जाएंगे मां ने कहा भेज देने से ही अच्छा होता किंतु वे मेरे पास और न आए अब मेरी उन लोगों की छाया देखने की भी इच्छा नहीं एक दिन दोपहर को राधू पास के कमरे में सो रही थी उसका लड़का घुटने के बल चलते चलते मां के बिस्तर के पास आया और उनकी छाती के ऊपर चढ़ने लगा मां यह देखकर उसे लक्ष्य करके कहने लगी तुम लोगों की माया अब एकदम काट चुकी हूं जा जा अब तू मुझे बांध नहीं सकेगा मुझसे कहा उसे उठाकर उधर ले जाओ यह सब अब मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बच्चे को उठाकर उसकी दादी के पास दे आया एक दिन जयराम वाटी में किसी की एक छोटी मामी के साथ बातचीत में कठोर भाषा का प्रयोग करने पर मां ने कहा यह क्या जी मनुष्य के मन को चोट पहुंचाकर क्या बात करनी चाहिए बात सच होने पर भी उसे अप्रिय ढंग से नहीं बोलनी चाहिए नहीं तो स्वभाव बाद में वैसा ही हो जाता है मनुष्य को यदि आंखों का संकोच चला जाए तो मुंह में कोई बात रुकती नहीं ठाकुर कहते थे यदि किसी लंगड़े से पूछना हो कि तुम लंगड़े कैसे हुए तो उससे कहना चाहिए कि तुम्हारे पैर ऐसे मुड़ कैसे गए अंत अंत में मां का शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाने से वे अधिक समय तक बैठ नहीं पाती थीं। किंतु मैं देखता था कि वे सोए ही जब कर रही हैं जरामवाटी में रात के एक दो बजे जब मैं किसी काम से उन्हें पुकारता तो वे एक ही पुकार में उत्तर देती यह पूछने पर कि क्या उन्हें नींद नहीं आई वे कहती क्या करूं बेटा लड़के लोग आकर व्याकुल होकर जिद करते हैं और दीक्षा लेकर चले जाते हैं किंतु कोई नियमित रूप से जप नहीं करते और कोई कोई तो बिल्कुल ही नहीं करते इसीलिए जब उनका भार लिया है तब तो मुझे उन्हें देखना होगा तो इसीलिए जप करती हूं तथा ठाकुर के पास उनके लिए प्रार्थना करती हूं हे ठाकुर उन्हें चैतन्य करो मुक्ति दो इस संसार में बड़ा दुख कष्ट है और जिससे उन्हें आना ना पड़े यह कहते कहते वे अत्यंत धीरे धीरे उठकर बैठ जाती और पुनः कहती इतना आग्रह करके मंत्र को ले गया पर कुछ करता क्यों नहीं इतना क्या कठिन है थोड़े से अभ्यास के साथ कर सकने से कैसा आनंद आता है अहा योगेन और हमने वृंदावन में कितने आनंद से कितना सब जब तप किया है आंख मुंह में मक्खी बैठकर घाव कर देती थी पर होश नहीं रहता था एक दिन मां कहने लगी चाहे जितना बोलो कि मैंने इतना जब किया इतना काम किया पर वह कुछ भी नहीं है महामाया अगर मार्ग न छोड़ दें तो कौन क्या कर सकता है यह कहकर मां कामार पुकुर में ठाकुर के रहने के समय की एक घटना सुनाने लगी एक बार कामार पुकुर में जेठ के महीने में शाम को खूब वर्षा होने से मैदान आदि सब पानी से भर गए ठाकुर डोमपाड़ा के पास के रास्ते से पानी में से होकर शौच के लिए मैदान की ओर जा रहे थे वहां पर बहुत से लोग पानी में मागुर मछली इकट्ठी हुई देखकर लाठी से मारने लगे एक मागुर मछली ठाकुर के पैरों के चारों ओर घूमने लगी यह देखकर ठाकुर कहने लगे अरे इसे नहीं मारना रे यह मेरे पैरों के चारों ओर कैसी शरणागत हुई घूम रही है यदि सको तो कोई इसे तालाब में छोड़ आओ बाद में वे स्वयं ही उसे तालाब में छोड़कर घर लौटे और कहने लगे आहा कोई यदि इस प्रकार शरणागत हो सके तभी वह रक्षा पा सकता है